ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय तैतीस जीवन मुक्ति के लक्षण जीवन मुक्ति श्री रामकृष्ण एक दिन अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र जो आगे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से विश्वविख्यात हुए के साथ बात कर रहे थे श्री रामकृष्ण ने कहा अच्छा बस मान लो कि एक पात्र में रस भरा हो और तुम मधुमक्खी हो तो बताओ तुम उस तुम रस कैसे पियोगे नरेंद्र ने उत्तर दिया मैं पात्र के किनारे पर बैठकर रस चुसुंगा। यदि मैं अधिक निकट जाऊंगा, तो मैं रस में चिपक जा सक जाऊँगा इस पर श्री रामकृष्ण ने हँसते हुए कहा लेकिन बेटा वह सामान्य रस नहीं है वह भगवदानंद की अमृत है उसमें गिरने वाला डूबता नहीं अमर हो जाता है श्री रामकृष्ण ने यह बात ब्रह्मानुभूति के संदर्भ में कही थी उपनिषद में कहा गया है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है आध्यात्मिक अनुभूतियों के विभिन्न स्तर हैं बहुत कम लोग उनसे गुजरते हुए ब्रह्म के साथ एकत्व तो प्राप्त के उच्चतम अनुभव तक पहुँचते हैं हम में से बहुत से लोग भगवदानंद का एक घूट चकते हैं लेकिन उसमें डुबकी लगाने से घबराते हैं ब्रह्म के सागर में गहरी डूबकी लगाने का पुरस्कार सचमुच ऐसी शांति है जो बुद्धि से परे है वह अनित्य क्षण स्थाई शांति के अवसर मात्र नहीं है बल्कि नित्य आनंद और गहरी चिरस्थाई शांति है एक वैदिक ऋषि ने नदी के किनारे खड़े होकर घोषणा की सुणवंतु स्वे अमृतास्य पुत्रा आए धावाणी दिव्यान वेदातम पुरशं महात आदित्यवर्ण तमस परस्ता तमेव विदिमृत्युमेति पंथा विद्यते जनाज अर्थात ओ अमृत के सभी पुत्रों तथा दिव्य धामों में निवास करने वाले भी सुनो मैंने अंधकार से परे उस महान आदित्यवर्ण पुरुष को जान दिया है उसे जानकर मानो मृत्यु का अतिक्रमण करता है मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है भारत के असंख्य संतों और ऋषियों ने सदियों से इसी सत्य की शिक्षा दी है अच्छा मुक्ति का क्या अर्थ है हम में से प्रत्येक में जीवन की लालसा और मृत्यु का भयानक भय रहते हुए भी बहुत कम लोग अपनी वर्तमान दशा में अनंत काल तक बने रहना चाहेंगे अमृत का अर्थ केवल जीवन काल की वृद्धि ही नहीं है इसका अर्थ सर्वप्रथम तो चेतना का परिवर्तन है सामान्य मानव चेतना विषयाानुभूति तक की सीमित है वह उससे परे नहीं जाती आध्यात्मिक अनुभूति होने पर सर्वप्रथम का चेतना बोध का परिवर्तन होता है तब व्यक्ति को अनुभव होता है कि वह देह अथवा मन नहीं है अपितु तो आत्मा है इसके बाद चेतना का विस्तार होता है तब हम यह अनुभव करते हैं कि हम सर्वव्यापी परमात्मा के अंश हैं और आगे बढ़ने पर यह अनुभव होता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है संसार के सभी धर्म उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति की संभावना को स्वीकार करते हैं भले ही धर्म व्याख्याता व्याख्याकारगण भ्याक्षा उसके महत्व को कम करने का प्रयत्न करते होंसाई धर्म सिद्धांत जीव और ईश्वर का पूर्ण मिलन आध्यात्मिक मुक्ति की श्रेष्ठतम अवस्था मृत्यु के बाद ही संभव है लगभग यही मत इस्लाम का भी है इतना होते हुए भी इन धर्मों के कुछ महान योगी संतों ने इसी जन्म में ईश्वर के साथ एकत्व की रहस्यात्मक अनुभूति प्राप्त करने का तथा परम शांति और धन्यता का आस्वाद करने का प्रयत्न किया है हिन्दू धर्म में अविद्या तथा उसके अहंकार राग द्वेष और दुखादि परिणामों के चंगुल से इसी जन्म में पूर्ण मुक्ति को जीवन का लक्ष्य तथा उच्चतम आदर्श स्वीकार किया गया है यह पूर्ण मुक्ति चेतना के रूपांतरण तथा विस्तार और अंत में ब्राह्मात्मक की अनुभूति के द्वारा प्राप्त होती है इस अवस्था की प्राप्ति मृत्यु के बाद नहीं बल्कि इसी संसार में जीवित रहते करनी चाहिए इसकी प्राप्ति करने वाला व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है शंकराचार्य अपने प्रसिद्ध ग्रंथ विवेक चूड़ामी में उस सौभाग्यशाली व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं जिसकी प्रज्ञा स्थिर है जिसका आनंद निरव्छिन्न है जिसके लिए जगत प्रपंच विस्मृत प्राय हो गया है वह जीवन मुक्त कहलाता है उसकी बुद्धि ब्रह्म में लीन रहती है फिर भी वह जागृत रहता है पर जो जागृतावस्था के अज्ञानादि धर्मों से विवर्जित है पूर्ण बोधयुक्त होकर भी जो निर्वासना है वह जीवन मुक्त कहलाता है जिसके संसार कल्पना दुख समाप्त हो गई है देहधारी होकर भी जो कालरहित अव अर्थात अनंत है वह जीवन मुक्त कहलाता है इस जगत के गुण तथा दोष युक्त और स्वभावतः विलक्षण विषयों में समदर्शिता अर्थात सर्वत्र ब्रह्मदर्शन जीवन मुक्त का लक्षण है इस देह के सज्जनों द्वारा सम्मानित होने पर अथवा दूसरों द्वारा अपमानित होने पर भी जो संभव से बना रहता है वह जीवन मुक्त है जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में जल डालती रहती हैं लेकिन समुद्र में विक्रिया नहीं होती उसी प्रकार दूसरे द्वारा प्रदत्त विषयों से जिसके चित्त में कोई चांचल्य नहीं होता क्योंकि उसे सदा यह बोध बना रहता है कि एक सतमात्र वस्तु ही सर्वत्र विद्यमान है ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है अध्यात्म प्रज्ञा में प्रतिष्ठित व्यक्ति मानव जीवन के साथ रूप से जुड़े हुए नैतिक द्वंद्वों के परे चला जाता है कठोर साधना द्वारा बुरी वासनाओं का त्याग हो जाने के फलस्वरूप उसमें केवल शुभ वासनाएं बची रहती हैं जो ब्रह्म ज्ञान के उदय के पूर्व उसमें विद्यमान थी अथवा अच्छा शुभ शुभाशुभ के समस्त सांसारिक चिंतन के प्रति उदासीन हो वह अति चेतना चेतनावस्था में विलीन रह सकता है परमात्मा की इच्छा से इनमें से कुछ सिद्ध पुरुष करुणा विगड़ित हो मानव जाति के आचार्यों के रूप में संसार में लौट आते हैं ब्रह्म चिंता में सदैव अनुरक्त, अनुरक्त वे निंधन अग्नि के समान शांत होते हैं वे अहेतुक दया सिंधु तथा प्रणत सत्पुरुषों के बंधु होते हैं वे वसंत ऋतु की तरह लोक कल्याण में निरत रहते हैं स्वयं भयंकर संसार सागर से पार होकर बिना किसी हेतु के दूसरों को भी पार करते हैं दूसरों के दुख निवारण के लिए प्रयत्न करना इन महात्माओं का स्वभाव होता है जिस तरह चंद्रमा सूर्य की तेज किरणों से तापित पृथ्वी को स्वभावतः अपने शीतल किरणों से तृप्त करता है जीवन मुक्त के लक्षण महान चीनी संत कन्फ्यूशियन या कुंग कुफुत्सु ने कहा है पंद्रह वर्ष की उम्र में, में मेरा मन ज्ञानार्जन के लिए लालाय था तीस की उम्र में मैंने स्थिरता प्राप्त की चालीस की उम्र में मैं संशय रहित हुआ पचास वर्ष की वय में मैं ईश्वरीय विधान को जानने लगा साठ वर्ष की उम्र में मेरे कर्ण सत्य ग्रहण के आज्ञाकार यंत्र बने और सत्तर वर्ष की उम्र में मैं धर्म धर्मविद आचरण के बिना अपनी इच्छा इच्छानुसार आचरण कर सकता था इस कथन के द्वारा वे जीवन के लक्ष्य का अर्थात पूर्ण नैतिक मुक्ति की प्राप्ति का वर्णन कर रहे थे एक मुक्त पुरुष न तो अशुभ प्रवृत्तियों द्वारा और न ही प्रचलित नैतिक विधान द्वारा आबद्ध होते हैं पवित्रता उसका इस हद तक स्वभाव बन जाता है कि उसके लिए स्वयं को अनेकाले आचार संहिताओं से नियोजित करने की आवश्यकता नहीं रहती श्री रामकृष्ण की भाषा में वह एक कुशल नर्तक के समान हो जाता है जिसका पैर कभी बेताल नहीं पड़ता जीवन मुक्त का दूसरा लक्षण है अहंकार शून्यता अहंकार हृदय ग्रंथियों का निर्माण करता है वह मानव मन को जटिल हिसाबी और दुरूख बना देता है हमारा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण हमारे अहंकार की प्रकृति पर निर्भर करता है उपनिषद में कहा गया है कि उच्चतम अति चेतना अवस्था की उपलब्धि होने पर हृदय की सारी ग्रंथियां कट जाती है और हमारे सारे संशय नष्ट हो जाते हैं समस्त नैतिक द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं तथा हम सर्वत्र ईश्वरी समरसता का अनुभव करते हैं एक सिद्ध पुरुष घृणा रहित होता है उसके लिए दूसरों से घृणा करना असंभव होता है ईसा वाष्योपनिषद में कहा गया है जब ज्ञानी समस्त प्राणियों को आत्मा में तथा समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है तब इस प्रत्यक्ष अनुभूति के फलस्वरूप वह किसी से घृणा नहीं करता ब्रह्मज्ञानी दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से परिपूर्ण होता है उसके पास दूसरों को देने के लिए आशीर्वाद के अतिरिक्त कुछ नहीं होता उसका प्रेम जाति कुल अथवा सामाजिक स्तर के द्वारा सीमित नहीं होता वह सभी को भेदभाव रहित हो प्रेम करता है हम में से कुछ को श्री रामकृष्ण की कुछ प्रख्यात शिष्यों के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था केवल उनमें ही हमें दूसरों के प्रति विशुद्ध निस्वार्थ प्रेम दिखाई दिया था प्रातःकाल से देर रात तक वे हमारे कल्याण के विचारों में निमग्न रहते थे